संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन द्वारा संसप्तकों का संघार संजय कहते हैं महाराज का संघार करने वाला वह वा भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर बडे जोर जोर से गांडी धनुष की टंकार सुनाई देती थी वहां अर्जुन संसप्तकों का तथा नारायणी सेना का संहार कर रहे थे महारथी सुशर्मा ने अर्जुन पर बाणों की बर्छार की तथा संसप्तकों ने भी उन्हें अपने तीरों का निशाना बनाया तत्पश्चात सुशर्मा ने अर्जुन को 10 बाणों से बीन कर श्री की दाहिनी भुजा में भी तीन बाण मारे फिर एक भल उसने अर्जुन की ध्वजा, छेद डाली। ध्वजा पर आघात लगते ही उसके ऊपर बैठे विशाल बानर ने बड़े जोर से गर्जना करके सबको भयभीत कर दिया उसका भयंकर ना सुनकर आपकी सेना थर्राव की डर के मारे कोई हिलडुल तक न सका थोड़ी देर में जब उन्हें होश आया तो सब के सब अर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे फिर सबने मिलकर अर्जुन के विशाल रथ को घेर लिया उन पर बाणों की मार पड़ रही थी, तो भी वे रथ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे घोड़ों को पकड़ा किसा पकड़ने का उद्योग किया इस प्रकार हजारों योद्धा रथ को जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाथ करने लगे कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की दोनों बाहे पकड़ ली कई योद्धाओं ने रथ पर चढ़कर अर्जुन को भी पकड़ लिया श्री कृष्ण ने अपनी बाहें झटककर उन लोगों को जमीन पर गिरा दिया तथा अर्जुन ने भी अपने रथ पर चढ़े हुए कितने ही पैदलों को धक्के देकर नीचे गिराया। फिर आसपास खड़े हुए संतप्तक योद्धाओं को निकलते युद्ध करने में उपयोगी बाण मारकर ढक दिया तदनंतर अर्जुन ने देवदत्त दत्त तथा श्रीकृष्ण ने पांच नामक शंख बजाया उनकी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश गूंजने से लगे शंखों की आवाज सुनकर संस्तप्तकों की सेना भय से शिहर उठी फिर अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उन सब के पैर बांध दिए पैर बंध जाने से निश्चित होकर वे पत्थर के पुतले दिखाई देने लगे। उसी अवस्था में अर्जुन ने उनका संघार लगी तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को अर्जुन पर छोड़ने का प्रयास किया परंतु पैर बंधे होने के कारण वे हिल भी न सके अर्जुन उनका व्रत करने लगे इसी समय सुशर्मा ने गुरुनाश का प्रयोग किया उससे बहुत से गरुण प्रकट होकर वर्षा करने लगे तब अर्जुन ने बाणों की बौछार से उनकी अस्त्र वर्षा का निवारण करके योद्धाओं का संहार आरंभ किया इतने में सुशर्मा ने अर्जुन की छाती में तीन बार मारे इससे अर्जुन को गहरी चोट लगी और वे व्यस्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए थोड़ी ही देर में उन्हें चेत हुआ फिर तो उन्होंने तुरंत ही को प्रकट किया उससे हजारों बार निकल निकलकर कर चारों दिशाओं में छा गए और आपकी सेना तथा घोड़े हाथियों का विनाश करने लगे इस प्रकार सेना का संहार होता दे तथा नारायण सेना के ग्वालों को बड़ा भय हुआ उस समय वहाँ एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुन का सामना कर सके सब वीरों के देखते देखते आपकी सेना कट रही थी वह स्वयं निश्चेष्ट हो गई थी उससे पराक्रम करते नहीं बनता था यह सब मेरी आंखों देखी घटना है अर्जुन ने वहा दस हजार योद्वाओं को मार डाला था संतकों में से जो शेष बच गए थे उन्होंने मर जाने पर विजय पाने का निश्चय करके फिर से अर्जुन को घेर लिया फिर तो वहां अर्जुन के साथ आपके सैनिकों का बड़ा भारी संग्राम हुआ